मेरा जूता है जापानी ये पतलून फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नमस्कार आज आपको कुछ बातें अपनी रेल यात्राओं के बारे में बताता हूं भारतीय रेल में यात्रा करने का सौभाग्य मुझे बहुत बचपन से ही मिलता रहा है और वो इसलिए क्योंकि हम लोग का घर तो बरेली था परंतु पिताजी की पोस्टिंग के चलते हम लोग इधर उधर रहे मैं अपनी याददाश्त की बातें बता रहा हूं तो मुझे याद है मेरठ से हम लोग बरेली आते थे और उसके बाद पिताजी फरुखाबाद चले गए तो फरुखाबाद से ट्रेन से नहीं आ पाते थे अक्सर बस से आते थे मगर फरुखाबाद के बाद मंसूरपुर आ गए तो मंसूरपुर से भी ट्रेन से आने लगे और सबसे ज़्यादा तो तब हुआ जबकि पिताजी का तबादला बनारस हो गया तो बनारस से बरेली की यात्रा पंजाब मेल ट्रेन में सोचिए पंजाब मेल सबसे तेज चलने वाली गाड़ियों में से एक पंजाब मेल में 10 घंटे की होती थी तो साहब इस तरह से रेल यात्राओं का सिलसिला ज़िंदगी में चलता रहा अब आपको एक ऐसी रेल यात्रा की बात बताता हूँ जिसमें मेरा बचपन नहीं मेरे बच्चों का बचपन शामिल है बात है सन मुझे लगता है सन तिरासी चौरासी की बात रही होगी या पिचासी की होगी क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ थी उस यात्रा में हम लोग दिल्ली गए थे हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र और संबंधी राजू जी की शादी में जाड़े के दिन थे मेरे ख्याल से मार्च का महीना था शायद और हम लोग उस शादी से लौट रहे थे तो हमें दिल्ली से बनारस आना था ट्रेन का नाम तो याद नहीं मगर इतना याद है कि हम लोगों का सेकंड थ्री टायर में रिजर्वेशन हुआ था और उसमें हम लोगों को दो मिडल बर्थ मिली थी और एक अपर बर्थ मिली थी और छोटी बेटी मेरी बहुत छोटी थी इसलिए उसके लिए कोई बर्थ नहीं थी तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है दो मिडल बर्थ और एक अपर बर्थ काम चल जाएगा गाड़ी रात में चलती थी पुरानी दिल्ली स्टेशन से जहाँ हम लोग रुके हुए थे यानी जहाँ उनकी शादी के लिए गए थे वो जगह काफ़ी आगे थी मुझे ऐसा ठीक तो याद नहीं परंतु तो वहाँ से पुरानी दिल्ली आने में काफ़ी समय लगा खैर हम लोग जब स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई थी दिल्ली से ही शुरू होने वाली गाड़ी थी और वहाँ से बहुत ही भीड़ थी प्लेटफॉर्म पर दरअसल वो गाड़ी कोई बिहार को जाने वाली गाड़ी थी और उसमें यात्रियों में अधिकांश यात्री मजदूर वर्ग के थे मजदूर मतलब मैं यो कहना चाहूँगा कि भीड़भाड़ भाड़ भले इलाके में मजदूर यानी बिहार से जो काम करने के लिए लोग आते थे दिल्ली में उन लोगों के लिए बड़ी प्रिय गाड़ी थी शायद वो तो हम लोग उस गाड़ी में घुसना चाह हमारा डिब्बा नंबर जो भी रहा हो काफ़ी दूर पैदल चले और Uh, कुछ मेरी आदत थी कि मैं कुली नहीं करने में भरोसा करता था तो एक हाथ में अटैची कंधे पर थैला एक गोद में बच्चा और मेरी पत्नी एक बेटी को हाथ पकड़े हुए और एक थैला लटकाए हुए वो चल रही थी और इस तरह से हम लोग प्लेटफॉर्म पे चलते चलते उन जाड़े के दिनों में भी यानी कि शायद वो मार्च के महीने में भी हम लोग पसीने से सराबोर होकर के अपने डिब्बे तक पहुँच गए अब साहब उस डिब्बे में जितने लोग जाने वाले थे उससे कहीं ज्यादा लोग छोड़ने वाले थे नॉर्मली ऐसा होता ही है तो हम लोग किसी तरह से डिब्बे में घुसने का प्रयास करने लगे अटैची चढ़ाते बच्चे को चढ़ाते कैसे कैसे करके मगर आपको बताएं कि हमारे उन साथियों ने जो कि उस डिब्बे में थे जिनको कि हम भीड़ कह रहे हैं उन्होंने हमारी मदद की और मदद ही नहीं की किसी ने अटैची पकड़ लिया किसी ने बच्चे को उठा लिया किसी ने पकड़ लिया और इस तरह से हम लोग डिब्बे के अंदर आ गए मगर डिब्बे के अंदर अव्यवस्था का पूरा आलम था अव्यवस्था का आलम यह कि लोगों के सामान इधर उधर बिक थे कुछ लोग आ जा रहे थे और चूंकि देर रात हो चुकी थी तो कुछ लोगों ने अपनी सीटें भी उठा दी थी थ्री टायर था ना तो बीच वाली सीटें उठा दी थी तो कुछ लोग टेढ़े होकर बैठे हुए थे और ये सब चल रहा था खैर हम लोग पहुँचे हम लोग का जो सीट थी वो मेरे ख्याल से बीच में थी यानी कि डिब्बे के बीच में शायद अगर मैं ऐसे देखूं तो नंबर होगा तीस पैंतीस छत्तीस ऐसे कुछ नंबर होगा जब वहां पहुंचे तो हमारी सीटें मतलब बर्थ पर नीचे लोग बैठे हुए थे और मिडल बर्थ तो उठी नहीं थी और नीचे बैठने का चांस नहीं था क्योंकि इतने लोग बैठे हुए थे तो हम लोग ने कहा कि साहब बुरा मत मानिएगा हम अपनी बर्थ उठा लेंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और बच्चे सोना चाहेंगे लोगों ने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं उसी अव्यवस्था अफरा तफरी में हम लोग ने अपने बच्चों को किनारे बैठाया और मतलब खड़ा कर दिया और वो सीटें उठाई उसके बाद जैसा होता था उस जमाने में कुछ चादर बिछाई होगी शायद एक कंबल था हाथ में वो कंबल बिछाया और बच्चों को बैठाया एक बच्चे को एक बर्थ पर बैठाया दूसरे को दूसरे पर बैठाया परंतु जैसा होता है दोनों को एक दूसरे की सीटें नहीं पसंद आई और दूसरी वाली सीट अच्छी लग रही थी तो एक ने इधर से रोना शुरू किया दूसरे ने उधर से रोना शुरू किया हम लोग ने अपना सिर पकड़ दिया मगर कर क्या सकते थे उस समय तो सिर पकड़ने का भी वक्त नहीं था मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो ऊपर चढ़ो पत्नी किसी तरह से अपनी साड़ी वाड़ी संभालते हुए ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी मैं आप तो जानते हैं कि मेरा वजन उस वक्त भी ज्यादा था आज भी ज्यादा है और उस वक्त तो जरूरत से ज्यादा था अब मुझे तो ऊपर जाना था तीसरी बर्थ पर यानी कि अपर बर्थ पर मैं भी सोचने लगा जो देखने वाले थे वो भी थोड़ा हंसने से लगे थे मतलब मेरे वजन को देखकर हंस रहे थे इतने में बाहर से एक आवाज आई अरे साहब बच्चे का जूता गिर गया यह क्या मुसीबत हो गई मैंने फौरन अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा मैंने कहा कि तुमने अपना जूता गिरा दिया छोटी बेटी क्या जवाब देती वो तो बेचारी छोटी सी बच्ची उसने कुछ कहा होगा मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है बड़ी वाली बेटी जो थी उसको किसी तरह से हम लोग सेट कर रहे थे इतने में गाड़ी चलने लगी फिर बाहर से आवाज आई अरे साहब जूता पटरी पर चला गया मैंने कहा यार जाने दो पटरी पर जूता कोई बात नहीं क्या करेंगे पटरी पर चला गया और मैंने कहा कि एक काम करते हैं जिसको एक जूता मिलेगा उसे दूसरा जूता भी दे, दे देते हैं और मैंने अपनी छोटी बेटी का एक जूता उठाया और बाहर फेंक दिया उसके बाद गाड़ी चल दी जैसा कि फिर सामान्यता होता है गाड़ी चलने के बाद एडजस्टमेंट हो जाते हैं बातचीत दोस्तियाँ खैर काफ़ी रात थी इसलिए ना तो कोई बातचीत हुई ना दोस्ती हुई और हम लोग सब लोग अपने अपनी सीटों पर बर्थ पर जाकर सो गए सुबह हुई सुबह होने तक कुछ लोग उतर गए थे गाड़ी में थोड़ी जगह हो गई थी थोड़ी रोशनी भी हो गई थी तो चेतनता आ गई और हम लोग भी थकान खत्म हो चुकी थी बच्चों का रोना धोना भी बंद था और धीरे धीरे करके बनारस आने का टाइम आ गया जब बनारस आने लगा तो हम लोग बच्चों को जूते वगैरह पहनाने की बात होने लगी जब जूता पहनाने लगे तो देखा क्या बड़ी बेटी का एक ही जूता है हम लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हारा जूता उसने कहा पापा मेरा जूता तो पहले ही गिर गया था देखा छोटी बेटी के पैर में भी एक ही जूता था क्यों क्योंकि उसका जूता तो मैंने उठाकर फेंक दिया था यानी कि जब वो कह रहे थे बच्ची का जूता गिर गया है तो वो मेरी बड़ी बेटी के जिक्र कर रहे थे और इस तरह से बड़ी का जूता अनायास गिर गया था और छोटी का जूता मैंने उठाकर फेंक दिया था अब देखिए मजा नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चों के पास एक एक जूता और लोग घर गए घर पहुंचे तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अच्छी तरह से हमें डांट पड़ी किसकी अपनी माताजी पिताजी की क्यों उन्होंने कहा क्या ये बड़ी बच्ची बच्ची नहीं है तुम लोग पागल हो क्या हम लोगों ने बताने की कोशिश की कि नहीं साहब पागल तो नहीं है मगर भूल हो गई चलिए एक भूल अब आपको दूसरी भूल बताते हैं ऐसे ही एक नौकरी करने के सिलसिले में छपरा जाया करते थे तो छपरा जाते थे उसके लिए बनारस से एक ट्रेन मिलती थी सोनपुर पैसेंजर वो फास्ट पैसेंजर थी रात में आठ बजकर बीस मिनट पर चलती थी इलाहाबाद से आती थी और सोनपुर तक जाती थी आठ बजकर बीस पर बनारस आती थी आठ चालीस पर चलती थी और चार बजे सुबह छपरा पहुँचती थी मैं और मेरा भाई मैं छपरा में था वो गोपालगंज में था और हम लोगों का नियम ये था कि हम लोग शनिवार की रात में बनारस आ जाते थे और इतवार की रात में बनारस से चल देते थे इसी सोनपुर पैसेंजर से हमारे पिताजी हम लोगों के लिए रिजर्वेशन करा के रखते अब साहब हर इतवार का रिजर्वेशन होता था हमारे पास और हम लोग छोटी लाइन की गाड़ी में थ्री टायर में बैठ जाते थे हम दोनों भाई अपने आप को बहुत चतुर समझते थे और साहब जब उस गाड़ी में बैठते थे तो आपको एक बात बता दूं उस गाड़ी में बहुत से फॉरेनर जाते थे क्यों क्योंकि वो गाड़ी एक ऐसी जगह पहुंचती थी जहां से कि उनको नेपाल जाने के लिए एक लिंक ट्रेन मिलती थी तो हमारे डिब्बे में फॉरेनर बहुत होते थे स्थानीय लोग भी होते थे परंतु फॉरेनर भी बहुत होते थे तो छोटी लाइन के डिब्बे में मुझे लगता है शायद तीस पैंतीस लोग बैठते थे उस थ्री में और उस तीस पैंतीस में कम से कम पंद्रह बीस तो फॉरेनर होते ही थे अब साहब नेपाल तो आप जानते हैं कि फॉरेनर्स के लिए बड़ा प्रिय डेस्टिनेशन है मतलब उस ज़माने में था ऐसा कहना चाहिए अभी भी होगा मैं नहीं जानता तो उस जमाने में तो था और मुझे नहीं लगता कि हमारे आज के मित्र तो शायद छोटी लाइन का मतलब नहीं समझ रहे होंगे ये मीटर गेज की ट्रेन होती थी और ये ट्रेनें धीमी भी चलती थी छोटी भी होती थी आकार में अब साहब उसमें बैठ गए हम लोग जब बैठ गए और अक्सर जाया करते थे इसलिए हम लोग को लगता था कि ये तो हमारी ही गाड़ी है हाँ गाड़ी चली एक दिन की बात है कि हम लोग बैठे उसमें और उस दिन इतफाक से फॉरेनर्स की संख्या कुछ अधिक ही थी यानी कि हमको उसमें इक्का दुक्का ही हिंदुस्तानी भाई लोग नज़र आ रहे थे बाकी सभी फ़ॉरेनर्स थे लग रहा था जैसे कि किसी विदेश की गाड़ी में बैठे हो कैर हम दोनों भाई जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग अपने को चतुर तो समझते ही थे हम लोगों ने सोचा ये कि यार अगर अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो ये फ़ॉरेनर समझ जाएंगे हमारे हिसाब से हर फॉरेनर अंग्रेज़ी ही बोलता था और हमने कहा कि अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो ये लोग ना समझ पाएंगे और हम लोगों को यदि अपनी बातों की गोपनीयता बनाए रखनी है तो हिंदी में ही बात करनी होगी और साहब हम लोग ने हिंदी में बातें करनी शुरू की और बातें भी क्या अब साहब देखिए हम लोग तो अगर मैं कहूंगा बनारसी है और ऐसी बात करते हैं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे मतलब कम से कम बनारसी लोग तो बुरा ही मान जाएंगे मगर सच बात यह है कि हम लोगों को निंदा में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा शायद ही किसी और चीज़ में आता हो तो हम लोगों ने उन विदेशियों की निंदा शुरू की कितने मूर्ख हैं बताइए कैसे इस गाड़ी में चल रहे अरे इतना पैसा होता है इन लोगों के पास कम से कम अच्छी सवारी में चल सकते थे रिटायर में चल रहे हैं बेकार हम लोगों की जगह ले लिया कितने हिंदुस्तानी बेचारों को जगह मिल जाती वगैरह वगैरह ऐसे ही हम लोग कुछ बातें करते रहे मतलब हमारी बातों का तात्पर्य यह था कि ये लोग गलती कर रहे हैं और हम लोग अपना अधिकार खो रहे हैं बातें करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई अंग्रेज़ों का राज्य भी आ गया हिंदुस्तानियों का पिछड़ापन भी आ गया और हम लोगों की मजबूरी भी आ गई सब कुछ हम लोगों ने उसी दस पंद्रह बीस मिनट में कर लिया गाड़ी चल चुकी थी पहला स्टेशन जहाँ गाड़ी को रुकना था उसका नाम था सारनाथ सारनाथ से गाड़ी चली जब सारनाथ से गाड़ी चली तब उसके बाद बनारस का संपर्क तो खत्म हो गया क्योंकि बनारस और सारनाथ तो एक था और हम लोगों ने सोचा कि चलो अब लेट आ जाए तो हम लोगों ने हम लोगों की एज यूजल लोअर बर्थ थी और उन अंग्रेज़ जो हम लोगों के आस बैठे थे उसमें किसी की अपर थी किसी की मिडल ऐसे हम लोगों ने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ उसमें से एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं हम बुरा क्यों मानेंगे आपकी तो नीचे की सीट है आप नीचे लेटिए और हम लोग ऊपर जा रहे हैं हमको यानी मुझको और मेरे भाई को काटो तो खून नहीं हम लोगों ने पूछा आपको हिंदी आती है श्रीमत यू अंडरस्टैंड हिंदी तो उन्होंने कहा साहब हिंदी ही नहीं आती है हम लोग भोजपुरी सीखने के लिए आए हैं और तब उन्होंने बताया कि वो लोग बलिया के पास किसी विद्यालय में भोजपुरी के विद्यार्थी हैं और वहाँ पर कोई तीन चार पाँच वर्ष का कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने तय किया है कि वे भारत में रहेंगे और भारतीय सभ्यता और भाषा का अध्ययन करेंगे हम दोनों भाइयों ने क्षमा याचना की हमने कहा कि हमें माफ़ करिएगा हमें पता नहीं था कि आप हमारी भाषा जानते हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं हर देश में लोगों को लगता है कि विदेशी उनका अधिकार छीन रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगा तो कोई बुरी बात नहीं है परंतु हम आपको ये बता दें कि हम आपका अधिकार छीनने नहीं आए खैर जो भी हो उन्होंने हमको क्षमा कर दिया हमने क्षमा मांग लिया परंतु यह यात्रा अविस्मरणीय रह गई ऐसी ही अन्य यात्राओं के बारे में आगे भी बातें करते रहेंगे नमस्कार मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी